ना भाइयांश शब्दांशनु याद ग्रहणाएं वीणा का वादन करते हैं वाद्य यंत्र वीणा तो उसको बजाने पर भी भाई ये निकले हुए शब्दों को हम नहीं रोक सकते लेकिन वीणायाम वीणा यही तो ग्रहण है ना वीणा वादस से वब्दों वा गृहिता तो वीणा को बजाने वाला या वीणा को ग्रहण कर लेंगे रोक देंगे निगृहित कर देंगे तो शब्द भी रुक जाएगा तो मूल को पकड़ लिया तो बाकी सारी चीजें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 इतिहास है पुराणम विद्या उपनिषद है श्लोका सूत्राणी अनुव्याख्या व्याख्याना अस एव एता सर्वाणी निश्वसितानी ये सब उसी के ही निश्वास हैं तो अब यहाँ जो चीजें लिखी हैं इतिहास पुराण अभी इतिहास पुराण इनसे प्राचीन ग्रंथों को लिया जाता है अभी जो इतिहास लिखा जाता है ये नहीं ये मनुष्यकृत हैं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 ये उनका मंतव्य है क्योंकि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग इन दोनों को वो ईश्वरकृत मानते हैं चूंकि यहां पर ये अभिप्राय आ रहा है कि ईश्वर का ही ये निश्वास है तो ईश्वरकृति होने चाहिए अब बाकी सारी चीजें जो गिना रखी हैं जिनका सामान्य लौकिक प्रचलित अर्थ लिया जाए तो ईश्वरकृत नहीं मानते उसको इसलिए उन्होंने यहाँ पर मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग केवल उसी को निश्वसित परमात्मा से माना बाकी को नहीं माना इन्होंने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 बाहर त्वचा ही नहीं अंदर भी जितने भी स्पर्श है उसका आधार त्वचा है इस रूप में औरों को भी बताते जा रहे हैं एवं सर्वेशम गंधा नाम नासिके एकायनम जितनी भी गंध है उसका आधार नासिका है एवं सर्वेशा रसानम जिह्वा एकायनम, सभी रसों का आधार जिह्वा है मुख्य रूप से वहीं पर ही है सारा केंद्र बताया एवं सर्वेशम रूपानाम चक्षु सभी रूपों का आधार चक्षु है नेत्र है एकाएन है एवं सर्वेशम शब्दा श्रोत्रम सभी शब्दों का श्रोत्र एकायतन है एवं सर्वेशम संकल्पा मन एकायनम सभी संकल्पों का आधार मन है एवं सर्वासाम विद्याम हृदयम एकयनम सब विद्याओं का एक आधार हृदय यहाँ पर कहा गया और तो हृदय का अभिप्राय एक रक्तक्षेपक हृदय है और एक मस्तिष्क वाला है क्योंकि विद्या से संबंधित है इसलिए हृदय को लेकर के यहां मस्तिष्क अधिक संगत लगता है लेकिन शब्द हृदय पढ़ा हुआ है कि सब विद्याओं का हृदय एकाएतन है यानी हृदय के माध्यम से ही सारी विद्याएं हो रही हैं तो यहां विद्या का आधार हम अपनी आज की प्रचलित भाषा में तो इसको मस्तिष्क को लेते हुए चल सकते हैं जिस शैली से और चीजें कही जा रही है वैसे यहां पर भी हम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 एवं सर्वेशा आनंदानम उपस्थ एकयनम तो जितने भी सुख हमें लिए ले लेते हैं उसका एकायतन उपस्थेन्द्रिय जननेन्द्रिय को स्वीकार किया यहाँ पर मुख्यता की दृष्टि से प्रधानता की दृष्टि से एवं सर्वेशा विसर्गा पायु एकायनम शरीर से जितने भी मल आदि निकलते हैं तो मल तो सभी क्षेत्रों से निकलते हैं लेकिन उसका मुख्य मल द्वार को स्वीकार किया गया पायु को स्वीकार किया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 दृष्टान से बहुत सी चीजें तो वैसे भी पता ही रहती है। ये भी एक तरह से उदाहरण ही हैं। इनको समझाते हुए कहना, आत्मा और एक उदाहरण आगे दे रहे हैं बारहवीं कंडिका में यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदकम एवं अनुविलीय तो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 मुख्य रूप से परमात्मा के लिए कहा जा रहा है गौण रूप से आत्मा के लिए कहा जा रहा है एवं वा अरे इदम महद्भूतम अनंतम अपार विज्ञान घन एवं एभ्य भूतेभ्य समुत्था तानी एवं अनु तो इसी प्रकार से ये जो महत्भूत है अनंत है अपार है अब अनंत अपार ये शब्द कहे गए तो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 तो कह रहे हैं कि मरने के बाद में कोई नाम नहीं रहता है मर गए उसके बाद में कहेंगे क्या कि ये सत्यजीत है चला गया बस अब तो अब आगे जो चला गया मरने के बाद में आत्मा उसको कौन कहेगा कि ये सत्यजीत है या ये फला व्यक्ति है ये नाम कब तक है जब तक हम यहां पर हैं ये शरीर में है मरने से पहले ही तो हमारा ये नाम है जो जिस जिसका जो भी नाम है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 इतर इतरम अभिवदती दूसरा दूसरे को अभिवादन करता है या बातचीत करता है इतर इतरम मनुते, दूसरा दूसरे को मानता है वो उसको मानता है वो उसको मानता है इतना इतरम भी जान दूसरा ही दूसरे को जानता है इतना हम सब कुछ जानते हैं तो दूसरे को ही तो जान रहे हैं भिन्नता तो है ही ना भिन्नता मान करके ही तो जान रहे हैं हम चाहे जड़ वस्तुओं या चेतन को जान रहे हैं तो वहां भिन्नता तो है ही द्वैत तो है ही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 के न कम जिख किससे किसको सूंगे वो तो एक ही रह गया बस दूसरा दूसरे को सूंघता है तो ये तो अलग है दो अलग अलग हो गए जब एक ही रहा तो अब कौन किसको सूंगे के न कम जिख्रेत के कम पश्चित किससे किसको देखे के न कम श्रेणु याद किससे किसको सुने के न कम अभिवदित किससे किसको बोले के न कम मनवीता है किससे किसको माने तत्के न किससे किसको जाने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 धरती उबड़ खाबड़ हो ऐसी चलाई नहीं जाए तो लेकिन यह हमारे लिए प्रिय है हमें इसको प्रिय समझना यह हमारे लिए हितकर है एक बहुत बड़ी भावना दी जा रही है आगे यश्च अयम अस्याम पृथ्व्याम तेजोमयो अमृतमय पुरुषा और इस पृथ्वी में जो ये तेजोमय जनस्वरूप अमृतमय अनश्वर पुरुष विद्यमान है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 यश्च अध्यात्म शरीरः और जो ये अपने अंदर इस शरीर में रहने वाला है ये जीवात्मा की दृष्टि से कह रहे हैं तेजोमयो अमृतमय पुरुष है जो ये ते जानवान नष्ट न होने वाला पुरुष है इस पंक्ति की भी दोनों तरह से व्याख्या करते हैं कुछ टीकाकार आत्मा परक करते हैं कुछ परमात्मा परक करते हैं क्योंकि जो लक्षण दिए गए हैं तेजोमय अमृतमय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 भिन्न तो नहीं है जो वहां पर आत्मा है वो ही यहां पर है परमात्मा पर जब अर्थ करते हैं ये दोनों एक ही है भिन्न भिन्न नहीं है अब ये जो तीनों शब्द आए हैं यह भी परमात्मा पर घटते अमृत है यह ब्रह्म है यही सब कुछ है परमात्मा के लिए कहा जा सकता है जीवात्मा के लिए तो नहीं कहा जा सकता इसलिए जो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 अमृत है अमृतमा यह अनश्वर वो भी न अनश्वर है ये भी अनश्वर है दोनों में घटता है अब आगे तो ये वही आत्मा है ये वही आत्मा है का मतलब यह सीधे सीधे शब्द लेंगे कि ये जो वो है वो यही वही यह है जब हम इस पंक्ति सीधे सीधे शब्दार्थ लेंगे तब तो परमात्मा ही लेना पड़ेगा अब इससे कुछ लोग वो ले लेते हैं कि जो वहाँ जो परमात्मा है वही यह है यानी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है ईश्वर और जीव एक ही है जो वो है वही यह है इस तरह से अर्थ लेते लेकिन इसको जब हम आत्मा परक लेंगे तो क्या कहेंगे अयम एव स यो अयम आत्मा यह भी वैसा ही है जैसा ये है ये भी वही है वैसा ही है जैसा ये है कैसा कैसा इदम अमृतम यह अमृत है ना मरने वाला है तो वो भी नहीं मरने वाला यह भी नहीं मरने वाला है चलो यहां तक घट गया इदम ब्रह्मा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 एक दूसरे के प्रति पृथ्वी के प्रति हमारी बन जाती ऐसा ही बस अ चीजों के लिए कहा गया सब जगह इसी तरह की व्याख्या लगेगी तो इमा आपा सर्वेशा भूताना मधु ये जो जल है सब प्राणियों का मधु है सब प्राणियों को प्रिय है और आसाम अपाम सर्वाणी भूतानी मधु और इन जलों के लिए सारे प्राणी प्रिय हैं यानी वो हित करें बिल्कुल वही भाषा है और जो इस जल के अंदर तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो ये अध्यात्म इस शरीर में रेतस है तेजोमय अमृतमय पुरुष है उसमें जो भी विद्यमान है वही अर्थ लेना होगा जब आत्मा परमात्मा दो अर्थ कर रहे हैं तो जैसा है वैसा ही ये है कैसा तो इधम अमृतम इधम ब्रह्म इधम सर्व वो के वो शब्द है आगे ऐसे ही कहा अग्नि को लेकर के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 अपनी आत्मा है और आत्मा के लिए ये सब प्रिय है यानी आत्मा इनका हित ही चाहेगा सब और चीजों का भी क्योंकि उससे आत्मा का भी हित होता है और जो पंद्रह में कहा पंद्रह कंडिका में सवा अयम आत्मा सर्वेशां भूतानाम अधिपति ये जो आत्मा है अब ये आत्मा परमात्मा के लिए कहा स व आत्मा वह यह आत्मा परमात्मा सब भूतों का अधिपति है अब यह जो अधिपति कथन किया गया सब भूतों का